राधा रमण हरि गोविंद जय जय रा गोविंद जय जय गोपाल जय जय जय जय जय जय शिवा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय जय जय जय श्री राधारमण हरि गोविंद जय जय भूलवृंडावन बिहारी की जय ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय ओं जयत पराशरसूनू सत्यवती हृदय नंदनोंभ्यास यमलगल वाग्म ममृत जगत्प्यवती विश्वसर्ग विसर्गा नवलक्षण लक्षकृष्णाक्षम जगद्धा नमा तत् तो हृदय हम प्रेरणया प्रवर्तिहबरा तो तस्य हरे पदकमल वंदे श्रीचैतन्यदेवस्थ हम वंदेह श्रीगुरोपमलम श्रीगुरू वैष्णवां श्रीरूप साग्र जा सह गण रघुनाथांतम तम सजीव साइतम सवधूत परजन सहित श्रीकृष्णचैतन्यम श्री राधाकृष्ण पदा सह गणलता श्री विशाखान्ताेम सन्मधुरोज्वल हृदय श्रृंगारलीला कला वैचित्री परमाधवत पूज्य काीशिता ईशानी च शची महासुखत शक्तिस्वतंत्र परा नाथ श्रीवृंदवननाथप्टमहशी राधे सेव्या मम नारायण नमस्कृत नरम चरोत्तम देवी सरस्वती व्या तक जय मुदीरें वाचाकुभ्य कृपादुभ्य पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः हे श्री सनातन प्रभो करुणाबुराशे हे रूप दुर्गति ऊपुर्गत जनकदयावलोको हे भट्टुग्म सुमते रघुनाथ दासो श्री दासजी उमेत मंद मते दयांद्रा तुलसी काननम् यत्र कानम पद्मना च पुराणपठनम तत्रि तो हरि बुलशु वृंदावन बहरीलालिरा श्री प्रियालाल कारण, कारण आप स्वयं भगवान होकर की जितने भी अवतार हैं वे सब श्री कृष्णचंद्र के ही अवतार हैं उन श्री कृष्णचंद्र का सर्वोत्तम स्वरूप भगवत्ता का वह माधुरी में है जहां माधुरी का प्रकाशन है वही भगवत्ता का पूर्ण प्रकाशन है माधुरी के प्रकाशन के लिए उसके प्रकट आस्वादन का अनुभव करने के लिए वे प्रियालाल सर्वदा ही चार रूपों में अपना विस्तार करते हुए सदा ही क्रीड़ा रहे हैं प्रिया लाल सहचरी और वृंदामन इन चार रूपों में भी सर्वदा क्रीड़ा करते हुए सदा सदा विराजमान है उनके मधुरतम स्वरूप का आस्वादन प्राप्त करने के लिए साधक के हृदय में यदि दो चीजें हैं तो वो रस श्रवण करने का भी अधिकारी है पहली चीज कि उसको सदा यह ध्यान रखना चाहिए कि ये जो लीला है किसी कर्म के बंधन में फंसे हुए सामान्य जीव की लीला नहीं है ये श्री सर्व कारण कारण श्री प्रभु की लीला है वह भी स्वस्वरूप में लीला है और दूसरी बात कि श्री प्रियालाल की मधुरतम स्वरूप का दर्शन करने का अधिकार किसी दूसरे को नहीं है वो अधिकार तभी प्राप्त होगा यदि श्री किशोरी जी की दासी भाव को मंजरी भाव को किसी ने अपने हृदय में धारण किया हुआ है तो उसे निकुंज में श्री प्रियालाल के उस माधुर्य का सर्वोत्तम रूप दर्शन करने का अधिकार प्राप्त होगा तो मेरे हृदय में यह लोभ हो कि आहा जैसे श्री रूप मंजिरी श्री प्रियालाल की सेवा कर रही हैं, उनकी कृपा से मैं भी मंजरी रूप धारण करके प्रियालाल की सेवा करूं तो दो चीज अधिकार प्राप्त करने के लिए आवश्यक हैं। पहली चीज है कि यह किसी स्त्री पुरुष की सामान्य प्राकृत जन की लीला नहीं है नायक नायिका की लीला नहीं है और दूसरी बात ये कि ये जो मधुरतम स्वरूप है इसको देखने का सामान्य भक्तों को भी अधिकार नहीं है इसका अधिकार है उन लोगों को जिनके हृदय में मंजिरी भाव धारण करने का लोह उत्पन्न हो गया ऐसे लोगों को इस लीला का अधिकार है तो यदि मेरे हृदय में लोभ है और उस लीला को मैं चिन्मय समझ रहा हूं तो इस लीला को श्रवण करने का अधिकार अवश्य है और इस लीला को श्रवण करना चाहिए क्योंकि श्रवण करने से फिर लोभ उत्पन्न होगा और लोभ उत्पन्न होने पर ही सर्वोत्तम वस्तु की प्राप्ति हमको हो सकेगी अन्यथा सर्वोत्तम वस्तु से वंचित ही रह जाएंगे तो केवल डरने से फिर रत्न नहीं मिलेगा रिस्क तो लेनी पड़ेगी डरना डरना तो दूर करना पड़ेगा कालिदास ने एक बड़ी सुंदर बात राजा दिलीप के विषय में कही कि भीम कांतई नृपगुणई सब अभू उपजीव नाम अगम्य अभिगम्यश्च यादो रत्नई कि वो दिलीप जो राजा था अब राजा के दो गुण हैं भीम और कांत एक और तो राजा से डर भी लगता है कि राजा का क्या ठिकाना मानी कब नाराज हो जाए कब दंड दे दे तो राजा से भय भी लगता है और राजा के पास में जाए बिना काम भी नहीं चलता है काम वो हमें पुरस्कार देगा हमको कुछ ना कुछ देगा तो भीम कांत ही नृत गुण राजा में भीम गुण भी है भयानकता भी है और कांत माने वह प्रजा का पालन करता है बासल्य भाव भी है कांत भी उसमें विराजमान है इसलिए सब अभु उपजीवी नाम राजा के जितने भी उपजीवी थे उपजीवी माने राजा के जो आश्रित जन थे उन आश्रित जनों के लिए वो दिलीप कैसा हुआ अगृष्ण है और उपगम्यश्च न तो राजा को के ऊपर अपना जोर चलाया जा सकता है अगृष्ण अगृष्ण माने राजा के ऊपर जोर भी नहीं चला जा सकता है और अभिगम्य माने उसके पास में भी जाना पड़ता था तो राजा के ऊपर जोर चला नहीं सकते हैं और बिना पास जाए काम बनता नहीं है इसके लिए एक दृष्टांत दिया बड़ा सुंदर उपमा कालिदास से हो कालिदास की उपमा बड़ी प्रसिद्ध है तो बड़ा सुंदर एक उपमा दी कि यादव रत्न ही जैसे समुद्र में भयंकर माने मगर मच्छ भी है भयंकर जीव जंतु भी हैं जो खा जाएंगे और समुद्र में रत्न भी है तो रत्नों के लिए भले वहां पर भय है परंतु तो फिर भी रत्न के लिए समुद्र के बीच में जाना पड़ता है इसी तरह से ये लीला भी ऐसी है जिस लीला में एक ओर डर भी लगता है और दूसरी ओर सर्वोत्तम वस्तु से कहीं वंचित नहीं रह जाए इसे यदि लोभ है तब तो व्यक्ति कूद पड़ेगा समुद्र में और लोभ नहीं है तो डरता ही डरता रहेगा इसलिए जिसके हृदय में लोभ उत्पन्न हो गया है वह इस रस का आस्वादन करेगा ऐसे उस रत्न का आस्वादन करने के लिए जब जाएं तो दुर्भाग्य से हमारे अपने पुराने संस्कार कहीं बीच में आ सकते हैं उन संस्कारों को दूर करने के लिए सर्वदा सर्वदा ध्यान रखना चाहिए कि ये लीला कामी लीला नहीं है और इसको विचार करने के लिए दो चीज हैं दो चीज विचार करने पर ये पता लग जाएगा कि ये लीला चिन्हय है एक बात तो ये कि काममयी जितने भी लीलाएं हैं वे अंत में पश्चाताप और घृणा उत्पन्न करती हैं परंतु इस लीला में नित्य नूतनता की प्राप्ति हो रही है प्रियालाल को जब जब भी देखते हैं तब तब तो नित्य नूतनता की प्राप्ति होती है इसका मतलब है कि ये लीला कामी लीला नहीं है और दूस तो इससे अपने भावनाओं को बचाना चाहिए और हमारी भावनाएं आ रही हैं उनका ये कहीं उदातीकरण नहीं है बल्कि ये जो लीला है ये लीला शिवप्रियालाल की स्वस्वरूप में चिन्मयी लीला है इसे तो अपने आप की सुरक्षा करनी चाहिए अब लीला जो है वो चिन्मयी है इसका विचार करने के लिए एक सिद्धांत अपने मन में पहले पक्का करके बैठाना चाहिए कि प्रियालाल के श्रियंग में देह और देही विभाग है ही नहीं वहां पर देह देही विभाग है ही नहीं वहां उनका देह भी सचित आनंद रूप होकर के ही विराजमान है आत्म स्वरूप होकर के ही आत्मा रूप होकर के ही उनका देह विराजमान है वह कभी भी प्राकृत नहीं है स्वयं राजा तो वह कभी भी प्राकृत जो है वो प्राकृत है ही नहीं वह चिन्मय होकर के ही लाल का स्वरूप सर्वदा सर्वदा विराजमान है इंद्रियों के द्वारा काम का भोग किया जाता है परंतु सच्चेत आनंद श्री प्रभु हैं और श्री प्रभु के सच्चिदानंद रूप का ही प्रभु आस्वादन ले रहे हैं काम में सुख की जो श्रोत है उस श्रोत के द्वारा अपनी इंद्रियों का सुख प्राप्त किया जाता है परंतु यहां श्री किशोरी जी आत्म भी आत्मस्वरूप होकर के विराजमान हैं, चिन्मय स्वरूप होकर के विराजमान हैं, श्याम सुंदर भी चिन्मय स्वरूप होकर के विराजमान अतः श्याम सुंदर प्रियाजी की सेवा करना चाह रहे हैं प्रियाजी श्याम सुंदर की सेवा करना चाह रहे हैं जब दोनों दोनों की सेवा करना चाह रहे हैं तो सेवा ही अपने आप में सुख तो ये सेवा के लिए मिलन है काम इंद्री सुख के लिए होता है परंतु यहां सेवा करने के लिए प्रियालाल का मिलन हो रहा है दोनों में अंतर है काम होता तो इंद्री सुख के लिए यहां मिलन होता परंतु ऐसा नहीं है यहां सेवा के लिए मिलन है और सेवा ही अपने आप में सुख है ये सेवा सुख सखी में भी विराजमान है वृंदावन में भी विराजमान है प्रिया जी में भी विराजमान है लाल जी में भी विराजमान है इसलिए जब सेवा ही सुख है तो सेवा का जो सुख है वह आत्मा को प्राप्त होता है सेवा का सुख इंद्रिय के साथ में संबंधित संबंधित नहीं है जब भी काम होता है तो वो इंद्रिय की तृप्ति के लिए होता है जबकि सेवा जो होती है वह आत्मा की तृप्ति के लिए होती है इसलिए यहां पर क्योंकि प्रियालाल आत्मस्वरूप होकर के सच्चरानंद स्वरूप होकर के विराजमान हैं इसलिए वे जब एक दूसरे की सेवा करते हुए विराजमान हैं तो वे आत्मस्वरूप में सुख का अनुभव कर रहे हैं अपनी इंद्रियों के लिए सुख का अनुभव नहीं करते हैं इंद्रियों के लिए सुख होता तो नित्य नूतनता की प्राप्ति नहीं होती काम की परिणति अंत में कहीं घृणा में होती है पश्चाताप में होती है रिपेटेंस में होती है या डिसगस्ट में होती है परंतु तो यहां पर कहीं भी न पश्चाताप है न घृणा है बल्कि नित्य नूतनता जब जब देखते हैं तब तक तो नित्य नूतन रूप में ही उसका अनुभव करते हैं क्योंकि आत्मा नित्य आनंदमय है ये मन विचार करते हुए उस आत्मानंद को प्राप्त करने के लिए साधक कह रहा है दो सौ सोलह श्लोक यहां पर प्राण कर रहे हैं कि किम सौ किम मां किम न कि किसई सुशास्त्रई, ओके अच्छा ठीक है किंबा सुशास्त्रई, सुशास्त्री हमको उन शास्त्रों से क्या लेना देना जो केवल पाप और पुण्य इनका विचार करते हैं कि पाप करोगे तो नरक की यातना भोगनी पड़ेगी पुण्य करोगे तो स्वर्ग मिलेगा ना हमें पाप से नरक का भय है ना स्वर्ग की चाह है स्वरक नरक्की आह न चाह जे रस रसिक दास न स्वर्ग की आस है ना नरक का त्रास है तो स्वर्ग की आस न त्रास स्वर्ग की आस नहीं है और नरक का त्रास नहीं है जे रस रसिक वे दास जो इस रस के रसिक हैं वे स्वर्ग नरक की चिंता नहीं करते हैं इसलिए हमको सेवा करने में लक्ष्य है इसलिए किमन शास्त्री शास्त्र क्या कहता है क्या शास्त्र नहीं कहता है इसकी हमको परवाह नहीं है किमत भी शास्त्र ने जो मार्ग बताए है विधि बताई है उस विधि का पालन करने की भी हमको अब परवाह नहीं है विधि चार प्रकार की होती है एक विधि है नित्य विधि विधि का मतलब है कि अनियमें नियम कारिणी विधि विधि की परिभाषा मीमांसा में दी गई कि जिसका नियम नहीं है वहां पर कोई नियम लगाया जाए उसका नाम है विधि मान ये विधि नहीं है कि श्वास लो अभी कोई विधि थोड़ी है स्वास्थ्य तो लेंगे <laughs> स्वाभाविक है कोई ये कहे आंखों से देखो तो ये कोई विधि थोड़ी है विधि क्या होती है जहां नियम है वहां नियम वहां पर नियम में तो अनियम में नियम का नियम नहीं है वहां पर नियम बनाया जाए अर्थात आंख बंद करके किसी चीज को मत दे दो हृदय में उस पर तत्व का ध्यान करो ये विधि हो गई जो अनियम है उस अनियम में नियम करने वाली विधि होती है श्वास लो भोजन करो ये विधि नहीं है एक आशी के दिन भोजन मत करो यह विधि है यह विधि की परिभाषा है जो नेचर है वो नेचर को भी जहां पर कहीं बीच में कहीं रेस्ट्रिक्टेट किया जाए उसको भी कहीं रोका जाए यह विधि है तो एक विधि है वो है नित्य विधि जैसे आ संध्या उपासी तो प्रतिदिन संध्या माता पिता की वंदना गुरुजनों की वंदना करो ये एक विधि हुई ये नित्य विधि हुई नैनित विधि का मतलब है विशेष काल विशेष पात्र और विशेष देश इनकी प्राप्ति होने पर कोई कार्य करना पुत्र जन्म हुआ है इसलिए दान करो गंगा जी स्नान करने के लिए गए हैं तो वहां पर दान करो तीर्थयात्रा में देश काल पात्र घर में कोई महापुरुष आए हैं ब्राह्मण आए हैं अतिथि आए हैं उनको दान दो तो देश काल पात्र इनकी प्राप्ति होने पर जहां पर कोई विशेष नियम बताया जाए उसका नाम है नैमित्तिक विधि तो विधि चार एक हुई नित्य विधि दूसरी हुई नैमित विधि तीसरी जो विधि है वो तीसरी विधि है कहीं शेष कहीं पर परिसीमन विधि परिसीमन विधि जैसे अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करो परंतु तो अखंड ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकते हो तो धर्मान धर्मानुमोदित काम का सेवन करो योगी परिसीमा इसको कहेंगे लिमिटेशन लिमिटेड करना तो परिसीमा विधि चौथी जो विधि है वो है प्राश्चित विधि यदि पाप बन गया है तो तो उसका करो इत्यारिक, इत्यारिक करो करो इत्यादि इत्यादि इत्यादि दान व्रत ये हो गई विधि तो पर कह रहे हैं कि हमें तो शिव प्रियालाल की सेवा करनी है ऐसी स्थिति में में भी ही शास्त्रों ने जो चार प्रकार की विधि बने उनकी नित्य नैमित परिसंख्या और अपवाद इन चारों विधियों से भी हमको कुछ लेना देना नहीं है हमको तो उसी बड़ी विधि को मानना है कि इस शरीर के द्वारा और मन के द्वारा भाव रूप में और चेष्टा रूप में प्रियालाल की सेवा की जाए भाव के द्वारा भी प्रियालाल की चेष्टा सेवा की जाए और मन के द्वारा शरीर के द्वारा भी सेवा की जाए चेष्टा और भाव दो रूपों में सेवा की जाए इसी का नाम भक्ति है भक्ति कभी भाव रूप है और कभी चेष्टा रूप दोनों प्रकार से तो तल बर्फ में भी सदृहितई जो संतों ने ग्रहण की उस मार्ग से भी हमको कुछ लेना देना नहीं है यत्रास्ते प्रेम मूर्ते नहीं महिम सुधा नाप भाव इन शास्त्र की विधियों में फंस के हम क्या करेंगे यथास्त प्रेम मूर्ते नहीं महिम सुधा जहां श्री प्रियालाल की मधुरमा का और महिमा का आस्वादन नहीं है ऐसे स्वर्ग को लेकर के नरक की चिंता करके हमको क्या करना नाप भावस्त तदी इन शास्त्रों की विधि में मीमांसा की विधि में कहीं प्रियालाल की सेवा करने का भाव नहीं है हमारे जीवन का लक्ष्य है सेवा का भाव अब यदि प्रीति स्थिर नहीं है बात तो यहां पर यह कह दी गई परंतु तो इसका यदि हम कच्ची स्थिति में अनुकरण करने लगेंगे न इधर के रहेंगे न उधर के रहेंगे इसलिए यहां पर यह सावधानी रखनी है कि यदि भाव दृढ़ हो गया तब तो ये सारी शास्त्र की विधि समाप्त हो जाएंगी परंतु तो यदि अभी भाव दृढ़ नहीं है तो ऐसी स्थिति में हमको कहीं स्व अभीष्ट अनुकूल स्व अभीष्ट अविरुद्ध वस्तुओं का भी सेवन करना पड़ेगा हमारे भजन मार्ग में पांच प्रकार के एक्शन हैं उनको हमको अपनाना चाहिए पहला एक्शन है वो है स्व अभीष्ट भावमय मूल मै। में तो ये भाव रखना है कि मैं किशोर जी की दासी हूं ये स्व अभीष्ट भावमय हो गया अपना अभीष्ट, अभीष्ट भाव स्व अभीष्ट भावमय स्व अभिष्ट भाव में के बाद में दूसरा जो एक्शन होगा वो एक्शन क्या होगा हमारे मन का हमारे शरीर का वो है स्व भाव संबंधी अर्थात हमारा जो मूल भाव है उस भाव के अनुरूप हम साधन श्रवण कीर्तन स्मरण नवधा भक्ति करें स्वाभिष्ट भाव संबंधी का मतलब है नवधा भक्ति और इन नवधा भक्ति में भी श्रवण कीर्तन स्मरण यह तीन प्रधान हो तो स्वाभिष्ट भाव में स्वाभिष्ट भाव संबंधी अब तीसरी बात आई वो है स्वाभिष्ट भाव अंकुल अंकुल का तात्पर्य है कि हमको अपना वातावरण भी एटमोस्फियर भी ऐसा बना करके रखना है जो एटमोस्फियर हमारे भगवत भजन में अंकुल हो जैसे वैष्णव तलक धारण करना जैसे कि वैष्णव वेश उसको धारण करना जैसे घर में तुलसी जी को पधरा करके रखना गुरुजनों की जो मंडली है उनके चित्र को विराजमान करके रखना कि ये हमारा संरक्षण करने वाली हैं अपने घर में कहीं ये विचार रखना कि ये कुंज है शिवप्रिया लाल का विस का स्थान है ऐसा विचार धारण करते हुए श्री मंदिर इनका विचार करते हुए विराजमान होना यह हो गया स्वाभिष्ट भाव अनुकूल हमारा जो एटमोस्फियर है वो एटमोस्फियर भक्ति के अनुकूल हो वातावरण भक्ति के अनुकूल हो ये तीसरी बात हो गई चौथी जो बात है वो यहां पर लागू है उसकी के बात के विषय में ही चर्चा चल रही है वो है वर्णाश्रम धर्म वर्णाश्रम धर्म भक्ति के अनुकूल एक वातावरण प्रस्तुत करता है एक सात्विकता प्रस्तुत करता है कि भाई मांस मदरा इनका सेवन मत करो झूठ मत बोलो अहिंसा मत करो तो अहिंसा सत्यमस्ते ब्रह्मचर्य अपरिग्रह अनावश्यक किसी से मांगो मत दान मत लो दान लेने से उसके पाप या उसकी वृत्तियां तुम्हारे मन में आएंगे जैसा अन्न वैसा मन होगा तो इत्यादि जो बातें हैं ये जो है ये स्व अभीष्ट भाव अविरुद्ध है हमारे भाव में विरोध करने वाली नहीं है ये चार चार चीज हो गई अब पांचवी जो चीज है वो पांचवी चीज हमारा एक्शन जो होगा वो है जिसका निषेध किया गया है शास्त्र में और जो रजो वृत्मूल की ओर हमको ले जाती हैं ऐसी वृत्तियों का त्याग किया जाए स्व अभी भाव विरुद्ध उस विरुद्ध का त्याग करें फिर से दोहरा दें स्व भाव मैं ये हो गया मंजरी भाव या अपना दास्य भाव ठाकुर के प्रति फिर हुआ स्वाभीष्ट भाव संबंधी संबंधी हो गया नवधा भक्ति श्रवण कीर्तन स्मरण हमारा जो भाव है उसके अनुसार ही हम लीला कथा का श्रवण कीर्तन नाम संकीर्तन उसका जप करते हुए विराजमान फिर हो गया स्वाभिष्ट भाव अविरुद्ध अविरुद्ध का तात्पर्य है कि हमारा एटमोस्फियर परिवेश वो ऐसा बने जो परिवेश हमारे भाव को कहीं प्रोत्साहित करने वाला हो भाव के अंकुर हो और जो घुमा फिरा करके कहीं भाव को सेवा के और ये जोड़े और स्वाभिष्ट भाव अविरुद्ध का तात्पर्य है वर्णाश्रम धर्म का भी पालन करेंगे तो सात्विकता हृदय में आएगी रजोग और की प्रवृत्तियां दूर होंगी इसलिए सात्विक आचरण करना और पांचवी चीज है शास्त्र में जिनका निषेध किया गया उनका पालन करने पर सर्वदा हमारे भजन में बाधा पड़ेगी श्री नंद बाबा यशोदा इनसे बढ़कर के रस का पालन करने वाला कौन होगा कृष्ण से प्रेम करने वाला कौन होगा परतु बाबा पूरी तरह से वैदिक आचार पद्धति का पालन करते हैं क्यों बोल भाई वैदिक आचार नीति का पालन करने से कन्हिया का कल्याण होगा बाल अंत में कल्याण होगा इसलिए कल्याण की भावना के लिए बाबा पृथ्वी करते हैं यमुना स्नान भी करते हैं नियम का भी पालन कर रहे हैं सब कुछ कर रहे हैं विभिन्न देवताओं की पूजा भी कर रहे हैं कि कृष्ण का कल्याण हो जाए आश्रम धर्म जितने भी संस्कार हैं पंदे संस्कार हैं उन पंदे संस्कारों का भी पालन कर रहे हैं कि कन्हैया का नामकरण होना चाहिए कन्हैया का ठीक प्रकार से अन्न प्राशन होना चाहिए कन्हिया का निष्कर्म संस्कार होना चाहिए जितने भी संस्कार है उन संस्कारों को ढंग से करा रहे हैं बाबा जिससे बालक का कल्याण हो जाए तो उनसे बढ़कर के कोई प्रेमी नहीं होगा परंतु ये वर्णाश्रम धर्म का कभी भी त्याग नहीं करते और वर्णाश्रम धर्म का देवता ऋषि पितर इनका भी यखासाथ पूजन करते हुए रहते हैं कृष्ण सुख के लिए इसलिए अविरुद्ध जो है वो अविरुद्ध का त्याग और अनुकूल को ग्रहण करते हुए विराजमान हुआ तो यहां पर यह बात कही ये तो कह दी परंतु देखा देखी हमको ये नहीं मानना चाहिए कि हमको शास्त्र से कोई मतलब नहीं वहां पर गड़बड़ हो जाएगी और कई बार ऐसा भी हुआ कि अनन्न्यता के आग्रह में आकर के शास्त्र की विधि का यदि त्याग कर दिया गया तो वहां पर अहित तो हो जाता है जैसे एक वृत करना ही है अनंतता के चक्कर में आकर के एक व्रत का त्याग नहीं होगा वो करना ही पड़ेगा क्योंकि यहां पर हमको आचरण जो करना है वो तो रूप गोस्वामी का करना है रूप मंजरी का आचरण नहीं करना है नुकुंज में एक आशी नहीं है पंथ पृथ्वी पर है तो एक आशी है नुकुंज में तुलसी जी का पूजन नहीं है पंथ यहां पर है तो तुलसी जी का पूजन है नुकुंज में चातुर्माश व्रत आदि जो नियम है वे निय हैं नहीं है पर यहाँ पर जो नियम है उन नियमों का जहां निषेध किया गया उनका भी पालन कहीं किया जाए। तो यहां पर हमको यहां की तरह से रहना ही है परंतु ये महापुरुष तो कहीं पहुंचे हुए हैं उस अवस्था में कह रहे हैं कि किशास्त्री हमें उन शास्त्रों से कुछ लेना देना नहीं पास में स्वाभीष्ट सु, भाव विरुद्ध विरोध का आगे है सभी स्वभा अंकुल अविरुद्ध एक अविरुद्ध और एक विरोध हाँ पांचों ये यह राग वर्तन चंद्रका में श्री विश्व चक्रवर्ती जी ने इन पांचों खंडों को दिया है राग रागवर्तन चंद्रका का ये प्रसंग है का रेफरेंस जो है वो राघवट चंद का उसमें पांच तत्वों का विनरूपण करते हैं स्व भाव मय स्व भाव संबंधी स्व भाव अवरुद्ध अनुकूल स्व भाव अवरुद्ध और स्वभीष्ट भाव विरुद्ध विरुद्ध का त्याग और बाद बाकी के चार चीजों को ग्रहण कर इनको ग्रहण करते हुए रहे तो येमूर्ति जहां पर प्रेम मूर्ति है नहीं महिम सुधा जहां प्रेम मूर्ति श्री प्रियालाल की महिमा सुधा नहीं है ऐसे शास्त्रों का अध्ययन करने का भी ऐसे व्रतों को करने का भी क्या लाभ जहां प्रियालाल की सेवा नहीं है कि व्रत कर रहे हैं सोमवार का हो मंगलवार का हो बुधवार का कोई सही बार ऐसा नहीं है सब व्रत करते रहो बस और उसे ये मिलेगा ये मिलेगा बस यही सब करते रहोगे अरे प्रियालाल की यहां सेवा हो रही है उन व्रतों को करो जहां पर नहीं हो रही है को हाथ जोड़ दो मतलब यह किंबा बैकुंठ लक्ष्म बैकुंठ की लक्ष्मी से भी हमको क्या करना अहा यत्र नास्ते राधा जहां पर मेरी श्री राधिका नहीं है मेरी शिष्य धनुरूप श्री राधिका नहीं है स्वामी श्री राधिका नहीं है ऐसी बैकुंठ की लक्ष्मी से भी हमको क्या करना किंत्यस्तु वृंदावन भूमि मधुरा कोटि जन्मांतरेपी तो आशा रखनी चाहिए किंतु आशा अपे अस्तु यदि साक्षात नहीं हो तो कहीं आशा करते हुए रहें कि वृंदावन में हमको निवास मिल जाए ये साक्षात निवास नहीं मिले तो किंतु आशा अपे अस्तु दुर्भाग्य से कहीं बाहर जाना पड़े बाहर रहना पड़े तो बाहर रहते हुए भी ये आशा जरूर करें कि वृंदावन में हमको निवास मिले किंतु आशा आपी अस्तु वृंदावन भूमि के वृंदावन भूमि में मधुरिया मधुरा जो वृंदावन की मधुर भूमि है इनमें कोट जन्मांतरेपी इस जन्म में आगे जन्म में कभी श्री वृंदावन का वास और शिवप्रिया लाल और रसकों का संग हमको प्राप्त होता रहे वृंदावन का वास मिले रसकों का संग मिल जाए और रसकों के संग के द्वारा कहीं मन में लोभ उत्पन्न हो जाए तो बस सब कुछ सब कुछ हो जाए। एक तो प्रियालाल की सेवा करने का लोभ हो जाए रसकों का संग मिल जाए और वृंदावन का वास मिल जाए रसकों ने यही कहा कि मानव तन वृंदाविपिन रसिक संग और विव रूप विव मान्य युवन श्री मदन मोहन इनके रूप का दर्शन मिलता रहे चार चीज मिल जाए तो सब कुछ मिल जाए तीन तो मिल गई मानवतन भी मिल गया विपिन भी मिल गया रसकों का संघ भी मिल गया अब भी मिल गया है परंतु साक्षात मिल जाए लीला में प्रवेश और रूप उनका साक्षात दर्शन वो अभी साधन की अवस्था चल रही है अभी सिद्ध नहीं हुई है तो ये चार चीज जो है वो चार चीज मुख्य है मानवतन वृंदा विपिन रसिक संघ और मान दो अर्थ है दो तो व्य माने दो उनका रूप युगल जो है युगल। उनके रूप का दर्शन हो जाए युगल युगल का दर्शन आगे कह रहे हैं कि शामा श्यामे त्यनुपम रसापूर्ण वर्ण जपंती स्थित्वा स्थित्वा मधुर मधुर तार उच्चारती मुक्ता स्थूला नयन गलता अश्रु बिंदुन पृथ्वरी चमत्कुर्वती पात और आधा का वो अवसर होगा जबकि श्री किशोरी जो मेरी रक्षा करेंगी प्रार्थना कर रहे हैं कि हे श्री राधिक मेरी आप रक्षा करें श्यामा श्यामा अब शिवप्रिया जी तो तनिक पल पलकांतर हो जाए उसी समय एकदम व्याकुल हो जाती हैं श्याम सुंदर के कंठ को ग्रहण किए हुए हैं ठ को ग्रहण किए हुई अवस्था में भी श्री प्रिया में प्रेम वैचित्र जाता है उस प्रेम में विरह के वचन कहने लगती हैं पुकारने लगती हैं हरे कृष्ण राम कहां हो हरे हरे प्यारे कहा हो कहा हो यह व्याकुल होकर के पुकारने लगती हैं तो श्याम श्यामा इति अनुपम रसा पूर्ण बर्ण जपनती हे श्याम हे श्याम ऐसे अनुपम रूप में वे कब जप जप रही हैं जपती हुई विराजमान हो श्री युगल मंत्र जो हैं राधे कृष्णा राधे कृष्णा कृष्णा कृष्णा राधे राधे राधे श्याम राधे श्याम शाम श्या, शाम श्या, श्या, श्या, राधे राधे तो कृष्ण जैसे हरे कृष्ण वही युगल मंत्र जो आदि कृष्ण भी वही मंत्र है तो युगल मंत्र उसमें श्याम कभी कृष्ण कभी श्याम यही तो शाम श्याम इतनी अनुपम रसापूर्ण वर्ण जपंती श्याम श्याम ऐसे अनुपम रस्य पूर्ण श्याम इन वर्ण का जप करती हुई श्री प्रिया विराजमान और स्थित्वास्थित्वा मधुर मधुरा उच्चार्यती कभी रुख रुख करके मधुर मधुर स्वर में उच्च स्वर में उच्चारण कर रही हैं, कभी श्याम कह रही हैं तो शाम कहने पर शाम सुंदर की कईोर अवस्था का बोध हो रहा है कभी शाम कह रही हैं तो कहीं शाम कहने पर उनके रंग का बोध हो रहा है कभी शाम कहने पर उनके श्रृंगार शाम श्रृंगार रस उस श्रृंगार रस का बोध हो रहा है तो एक ही शब्द का बार बार उच्चारण करने पर भी अनेक अनेक अर्थ उनकी तरंगें आती हैं और किसी एक तरंग के ऊपर केंद्रित हो जाती है इसलिए निरंतर निरंतर कृष्ण नाम का उच्चारण करने पर भी कृष्ण के कितने गुण हैं उन सारे गुणों का एक एक बार उच्चारण करने पर उन गुणों का जैसे आस्वादन उनका चरण प्राप्त होता है उनका आस्वादन प्राप्त होता है तो एक ही नाम को अनेक अनेक बार बार बार कहती है और प्रत्येक बार उस नाम में विराजमान उस स्वरूप में विराजमान कोई एक गुण विशेष रूप से हृदय में प्रकाशित हो जाता है तो श्याम श्यामी अनुपम रसापूर्ण वर्णि जपंती अनुपम रसों को एक ही नाम को अनेक अनेक बार जब जपती हैं तो उसमें अनेक अनेक भाव हृदय में प्रकाशित होते हैं शाम सुंदर के अनेक अनेक गुण हृदय में प्रकाशित होते हैं स्थित्व स्थित्व मधुर तार यती कवि नाम जप करते करते स्थित्व स्थित्व रुख रुक जाती हैं, अर्थात एक रूप माधुरी में ही एक लीला में ही उनका चित्त अटक जाता है यह नहीं कि भाई माला पूरी करनी है इसलिए जल्दी से संख्या पूरी करो और फिर माला ऊंची पधार दो ये ये नहीं है अस्तित्व अस्तित्व मैंने एक एक रस का आस्वादन लेती हुई भी वे निरंतर निरंतर उसका स्मरण करती हैं। रुक-रुक करके भी वो स्वरूप माधुरी का निरंतर दर्शन करती हैं मधुर मधुर उत्तार उच्चार्यंती मधुर मधुर में उत्तार माने ऊंचे स्वर में उच्चारण करती हैं प्यारे के नाम का ऊंचे स्वर में उच्चारण करती हैं अर्थात संकीर्तन करते हुए विराजमान मंत्र जब होता है मऊ जबकि नाम संकीर्तन होता है सर्वदा उत्तार स्वर से नाम संकीर्तन संबोधनात्मक है मंत्र जप मंत्र चतुर्थी विभक्ति में समर्पण रूप होते हैं रहस्य रूप है इसलिए अपने भाव को छिपकर के श्याम सुंदर के श्री चरणार्थ में समर्पित किया जाता है रहस्य को जो धन है उसको छिपकर के समर्पित किया जाता है परंतु जब पुकारा जाता है तो पूर्वक पुकारा जाता है कि तू कहां है मेरी रक्षा का रक्षा कर इसलिए शिवप्रिया जी व्याकुल होकर के विकलता में उच्च स्वर में उस समय पुकार रही हैं शाम शाम ये पुकार रही है और स्थित्वा स्थित्वा कभी पुकारते हुए ही शाम सुंदर की एक रूप लीला गुण माधुरी रूप माधुरी गुण माधुरी लीला माधुरी इनमें से कोई एक चीज उनके हृदय में जब आती है तो स्थित्व अस्तित्व वहीं अटक करके रह जाती मधुर मधुरोत्तार उच्चार्यं की मधुर मधुर स्वर में एक ही वस्तु का उत्तार मानी ऊंचे स्वर में उच्चारण करती हैं, पुकारती हैं मुक्ता स्थूला नैन गलतान अश्विंदु बहाती, मोती के समान मोटे मोटे नैन गलतान अश्विंदु मित्र से तपकने वाले जो अश्व हैं उनको वे बहा रही है मित्र से मोती के समान आंसू की जो बूदे हैं वो टप टप तप, टपकती तप, हुई विराजमान हो रही हैं हृष्यद्रोमा है वे शिप्रिया, उनका श्रेयंग रोमांचित हो रहा है हृष्यद्रोमा उनका श्रेयंग रोमांचित हो रहा है पृथ्वीपदी वे प्रत्येक कदम पर पृथ्वरी प्रत्येक डट पर प्रत्येक कदम पर वे चमत्वती प्यारे आगे एकदम चमत्कार होता है एक एक स्फूर्ति होती है और स्फूर्ति होने पर एक एकाएक चमत्कार को प्राप्त करती हुई वे विराजमान है ऐसी मेरी रक्षा करें रक्षा करें पातमान राधा श्री राधा पातु वे श्री राधा मेरी रक्षा करे ऐसी बिरह व्याकुल होकर के जो विराजमान हैं, उनका मैं दर्शन करूं और पातु का तात्पर्य है कि वे उस लीला की अनुभूति के, के समय इस दासी को सेवा का अवसर दे कि मैं आपको संभालती रहूं यही रक्षा करना है पात्र का मतलब है कि इस विकलता की अवस्था में भी आप मुझे अपनी सेवा का अवसर प्रदान करें। हे श्याम हे श्याम श्याम का मतलब है श्रृंगार रस रूप जिनकी अंगकांति अद्भुत जिनका श्रृंगार अद्भुत होकर के विराजमान है प्रीति अद्भुत होकर के विराजमान है ऐसे श्री श्याम सुंदर के श्याम नाम को मधुर वर्ण इन श्याम वर्णों का उच्चारण करती हुई श्याम शब्दों का अक्षरों का उच्चारण करती हुई जो विराजमान हैं और एक एक रूप माधुरी काल लीला माधुरी का दर्शन करते हुए मधुर मधुरोत्ता उच्चारण थी मधुर मधुर स्वर में ऊंचे स्वर में उच्चारण कर रही है मोती के समान मोटे नेत्रों के आंसुओं को आंसुओं की बूंद बूंदों को वे बहा रही हैं जिनके श्रियंग हर्ष से रोमांचित हो रहे हैं ऐसी वे मेरी रक्षा करें रक्षा करें रक्षा करने का तात्पर्य है मुझे सेवा करने का अवसर प्रदान करें यही मेरी सबसे बड़ी रक्षा है सेवा का अवसर प्राप्त तो हो यही सबसे बड़ी रक्षा है तारद्रिक मूर्ति ब्रजपति सुतः ओर में दंताग्रृत तृण कम काम चालुत संग उगम के वेदे नु राधे बहाने से श्री किशोरी जी के हृदय में प्रेम का उद्दीपन करती दासे बोलो श्री मन मोहन लाल की जय तो बड़ी चफराई से ये कहते हुए कि मैं तो बड़ी हैरान हूं ये श्याम सुंदर मानते ही नहीं है वे बार बार मुझे मुझसे प्रार्थना करते हैं परंतु ये अपनी मेहमा को दिखाना नहीं है इस बहाने ये नहीं है कि मैं इतनी बड़ी होगी कि श्याम सुंदर मेरी प्रार्थना करते हैं त्वता श्याम सुंदर की विकलता दिखा करके राधा रानी की को श्याम के प्रति आकर्षित करना ये सखी का लक्ष्य जब वो ये कहती है दासी या सखी, मंजरी या सखी ये कहती है कि श्याम मेरे तो बहुत पीछे पड़े रह रहे हैं हे श्री राधिक मैं क्या करूं मैं तो हैरान हूं श्याम सुंदर की चंचलता से तो तत्वता वो अपनी मेहमा का गायन नहीं कर रही है श्री प्रिया के हृदय में श्याम सुंदर की व्याकुलता का वर्णन करके श्याम सुंदर के हृदय में रा, श्री राधिका के हृदय में श्याम सुंदर के प्रति कृपा उत्पन्न करना चाहती है कि श्याम सुंदर के, के प्रति आप कृपा करो और युगल को मिलाने में सखी की ऐसा लगता है कि सखी की गरज ज्यादा है शाम सुंदर को युगल को मिलने की जितनी गरज होगी उससे ज्यादा गरज सखी को है कि ये दोनों मिले इसलिए किसी प्रकार से वो शिवप्रिया लाल को मिलाना चाहती है तो कह रही है तानिक मूर्ति ही श्याम सुंदर की कितने गुण कैसी कैसी उनकी कैसा उनका रूप माधुर्य है कैसा श्रृंगार है लो बहाने से सारा श्रृंगार सारा रूप माधुर्य ताद्रक शब्द में श्री किशोरी जी के सामने वर्णन कर दिया और किशोरी जी के हृदय में प्रेम का उद्दीपन कर दिया ये सखी की चतराई है तो ताद्विक मुशी मैने कितना सौंदर्य कितना उनमें ज्ञान कितना उनमें श्री कैसी कैसी कला उनमें विराजमान हैं ऐसी मुशाम सुंदर बिलपति स्वतः हा, हा कोई सामान्य नहीं है श्री ब्रजराज कुमार हैं नंद भाव के पुत्र हैं और वे पादियों में पतित हुआ पतित्व मुझे तो बड़ी लाज आती है श्याम सुंदर मेरे चरणों में गिरते हैं और कहते हैं आदि किशोरी जी कहाँ हैं जरा से बता देना किशोरी जी कैसे मिलेंगी इस समय क्या कर रही हैं ये मेरे चरणों में गिरकर के श्याम सुंदर मेरे मुझसे प्रार्थना करते हैं दंता गृह और कभी कभी तो इतने दास हो जाते हैं दीन हो जाते हैं कि वृंदावन के किसी घास के टुकड़े को दांत के नीचे दबा करके क्या तो दीनता दिखाने का दंत जो है वो दंत के दांत के नीचे तिनका दबा करके ध्रुत कम तिनका दबा करके माने अत्यंत दीन होकर के कहते हैं काकबादान वृणीति प्रार्थना के वचन मुझसे कहते हैं कि श्री किशोरी जो कहा पर हैं जरा सा बता दे श्री किशोरी जी के कि जरासी तू प्रिया से प्रया दे, दे मेरे ऊपर कृपा कर दे तो तेरी सहायता के बिना किशोरी जी की कृपा मुझे नहीं मिलेगी ऐसे प्रार्थना करते हैं चानु अनुब्रजती इस प्रकार नित्यम प्रति अनुब्रजति मेरे पीछे पीछे लगे रहते हैं कुर्ते संगम आयोद्यम चे और श्री राधिका के साथ में संगम करने के लिए श्री श्याम सुंदर उद्यम करते रहते हैं ये उद्वेगम में मेरी तो बड़ी ये उद्वेग प्राप्त करने की स्थिति हो गई वे मुझे बार बार उद्वेग उद्विग्न करते हैं मेरे पीछे ही पड़े रहते हैं प्रणय निकमी आप आव... आवेदेम राधे उनकी इस चंचलता का मैं तुम्हारे सामने कहां तक वर्णन करूं लक्ष्य है कि श्याम सुंदर तुमसे मिलने के लिए इतने व्याकुल हैं इसलिए राधे के आप श्याम सुंदर के ऊपर अनुग्रह कर यह दूती का दौत्य करने का एक प्रकार है यह अपनी मेहमा को प्रकट करने का प्रकार नहीं है बल्कि श्याम सुंदर के गुणों का वर्णन करके श्याम सुंदर की व्याकुलता का वर्णन करके प्रिया के हृदय में श्याम सुंदर के प्रति कृपा को उत्पन्न करने का यह एक माध्यम है दोबारा सुने ताद्रिक माने न जाने कितने गुण हैं ऐसे ऐसे गुण उसमें श्याम सुंदर के गुण श्याम सुंदर की लीला श्याम सुंदर की बल श्याम सुंदर का श्रृंगार सब चीज आ गई ताद्रिक में एक शब्द में न जाने कितनी चीजें आ गई ताद्रिक माने वैसा श्रृंगार जिन्होंने धारण कर रखा है वैसा वस्तु जिन्होंने धारण कर रखा है वैसी लीला कर रहे हैं वैसे गुण हैं, वैसा उनका पद है ऐसा उनके उनका पराक्रम है तुम्हारे प्रति इतनी उनकी प्रीति है तात्विक कहकर के न जाने कितने कितने श्री श्याम सुंदर के जो गुण है उन गुणों का विभर्णन ये तात्विक शब्द में एक शब्द में कह दिया जहां पूरा वर्णन नहीं किया जा सकता है वहां सर्वनाम शब्द का प्रयोग होता है पूर्ण वर्णन करने की असमर्थता होने पर या समय न होने पर सर्वनाम शब्द का प्रयोग होता है पूर्व का प्रयोग होता है तो ता माने ऐसे गुणवाल बृहस्पति के पुत्र मेरे चरणों में गिर करके और ऐसे दीन होकर के दांतों में तिनका दबा करके मुझसे प्रार्थना करते हैं कि अरे तेरी बल्हारी जाऊं मैं तेरे अधीन हूं मैं तेरा पाल हूं ऐसा कहकर के दांत में तिनका दबा करके कहते हैं तो कभी वस्त्र के छोर को मुख में दबाना यह अत्यंत दीनता का प्रतीक है इसी तरह से तिनका या अपनी दो उंगलियों को मुंह में दबा करके प्रार्थना करना यह भी अत्यंत दीनता का प्रतीक तो श्री श्याम तिनका मुख में दबा करके अत्यंत प्रार्थना के वचन कहते हैं नित्यम चाणक भिड़ और मेरे पीछे ही लगे रहते हैं मुझे छोड़ते नहीं है संगम आये संगम के लिए उद्यम करते हैं चेत उद्वेगम हम मे प्रणयी मैं तो श्याम सुंदर की इन चंचलता को देकर के बड़ी हैरान हो गई हूं उद्वेग मुझे मिलता है ये लगता है कैसे इनसे मुझ करके मैं दूर हट जाऊ में कहीं ना कहीं मुझे पकड़ ही लेते हैं और फिर मुझे जबरदस्ती आग्रह पूर्वक तुम्हारे प्रति भेजने का प्रयास करते हैं कि उनकी प्रार्थना किशोरी जी तक पहुंचा दे मैं पहुंचा दू इसलिए किम किराधे मैं कहां तक अपनी बात को आपके सामने कहूं चल लीला गत्या क्वचिदनुचल हंस मिथुनम क्वचिनी कृत नंद्र चंद्रकी अनुकृति लाश्लिष्ट शाखित प्रवर मन कुरचिहो विद्ध द्वंदम तमते वृंदावन भुवि आहा श्री वृंदावन परम पर धन्य है जहां पर श्री प्रिया लाल उनको श्री वृंदावन के वृक्ष लता ये सब के सब शिक्षा देते हैं और श्री प्रिया वृंदावन की लताओं का अनुकरण करते हुए वृक्षों का अनुकरण करते हुए श्री प्रियालाल दोनों युगल ये परम परम आनंदित होते हैं जो अत्यंत आकर्षित वस्तु होती है महत्वपूर्ण वस्तु होती है उसका अनुकरण किया जाता है श्री वृंदावन इतने मधुर हैं प्रियालाल वृंदावन का अनुकरण करने लगते हैं चल लीला गत्या लीलांस मिथुनम कवि श्री यमुना जी में दो हंसों का जोड़ा चल रहा है हंस मिथुनम आगे झूमते हुए झोटा लेते हुए दो हंसों का मिथुन जोड़ा जिसे वो चल रहा है श्री प्रियालाल भी दोनों गलवैया देकर के उस समय वैसा ही अनुकरण करते हुए हंस के समान झोटा लेते हुए वे आगे चलते हैं तो चल लीला गत्या। लीला गति से चलते हैं क्वचित मान कभी अनुचलत हंस मिथुनम हंस मिथुन जो है हंस के जोड़ा उसका अनुचलन माने अनुकरण करते हैं क्वचित केकनी अग्रे तभी कोई मयूर नृत्य कर रहा है मयूर के नृत्य करते हुए देखकर के और मयूरी जैसे पास में खड़ी है ऐसे ही श्री श्याम सुंदर भी उस समय जल्दी से अपने को अपने पटका के छोर को पकड़ करके मयूर की तरह से नृत्य करते हुए विराजमान हो जाते हैं और श्री प्रियाजी भी उस समय मयूर के साथ में जैसे मयूरी नृत्य करते हुए पास में विराजमान है इसी प्रकार श्री प्रिया जी भी नृत्य करते हुए विराजमान हो जाती है तो कचित केकिनी अग्र केकिनी माने मयूरी उनके आगे कृत नटन चंद्र की चंद्र की माने मयूर वो तो मयूरी के आगे जैसे मयूर नृत्य करता है इसी प्रकार अनुकरण अंकृत अनुकृति करते हुए श्री श्याम सुंदर भी मयूर नृत्य करने लग जाते हैं लता सिस्टम मन कुर्वर और कभी कोई लता जैसे वृक्ष से हुई हुई, लिपटी हुई है ऐसे शिवप्रिया भी श्याम सुंदर का पर करती हुई लपटी हुई विराजमान हो जाती हैं तो कभी चरण में चरण भुजा में भुजा ग्रीवा में ग्रीवा फंसा के जैसे अनुकरण करती हुई विराजमान हो जाती हैं रास्त में कई बार वो छवि दिखाते हैं कि जहाँ भुजा में भुजा डालकर करके, करके जैसे लता लपट रही है ऐसे श्री प्रिया श्याम सुंदर शाम सुंदर श्री प्रिया उनका उनसे लिपटे हुए विराजमान होते हैं तो लता सृष्टम साखी लता से आलिंगित साखी माने कोई वृक्ष हो शाखे प्रवर श्रेष्ठ वृक्ष उसका अनुकुर उसका अनुकरण करते हुए विराजमान हो जाते हैं विदग्ध द्वंदम ये दोनों के दोनों परम विदग्ध हैं और विदग्ध का तात्पर्य है सर्वदा सर्वदा ये रस को बढ़ाने में परम परम श्रेष्ठ होते हैं विदग्ध द्वंदम ये परम विदग्ध द्वंद्व है चतुर हैं रस बढ़ाने में जो चतुर हो उसका नाम है विदग्ध तद रमत इस बृंडारणुभूमि विरोधी परिस्थितियों में भी जो विरोधी परिस्थितियों में भी जो मिलन के रास्ते को निकाल ले इसका मतलब है वो है ये विदग्धता ऐसे ये विदग्ध्वंद श्री वृंदावन की इस भूमि में रमण करते हैं और यहां पर वृंदावन की एक एक लता एक एक पक्षी वह श्री प्रिया लाल को शिक्षा देने का कार्य करने लगता है वृंदावन शिक्षक होकर के शिक्षिका होकर के विराजमान होते हैं कस्मात वृंदे श्री गोविंद लीलामृत में वर्णन किया गया कि श्री वृंदा आई रा रानी के पास में रा रानी पूछ रही हैं कि कसमात बृंदे वृंदा कहा से आई तो वृंदा जी उत्तर देती है प्रिय सखी हरे पाद मूला मैं श्याम सुंदर से मिलकर के आई हूं श्याम सुंदर के पास से आई हूं तो सब श्याम सुंदर कहाँ है बोल वृंदावन में है वृंदान जी बोल वृंदावन में क्या कर है? रहे हैं प्रश्नोत्तर है कस्मात बृंदे प्रे सके हरे है पादमूला तो सब रंगे फिर प्रश्न किया कि मे कुर्ते बृंदावन में वे क्या कर रहे हैं बोल नृत्य शिक्षा ले रहे हैं कोई नृत्य शिक्षा ले रहे हैं गुरु कह गुरु कौन है किससे नृत्य शिक्षा ले रहे हैं वो बोल तस्मात्म मूर्ति तर तले दिग्विदी बोले आपकी ही मूर्ति बना करके वे आपसे शिक्षा ले रहे हैं जैसे गुरुदेव की मूर्ति को सामने रख के कोई शिक्षा ले ऐसी मूर्ति ही तले दिग फोरन थी आपकी मूर्ति ही प्रत्येक वृक्ष प्रत्येक लता के रूप में उनके सामने प्रकट होती है उस लता की चेष्टाओं का वे श्याम सुंदर अनुकरण करते हैं जैसे एक नृत्य गुरु स्वयं पहले अभिनय करके भंगिमा करके दिखाता है और शिष्य फिर गुरु की भंगिमा का दर्शन करके उसका अनुकरण करता है ऐसे ही वृंदावन की लताएं वृंदावन के वृक्ष उस समय नृत्य की भंगिमा दिखाते हैं और श्याम सुंदर उन भंगिमाओं का ही अनुकरण करते हुए विराजमान होते हैं तत्व मूर्ति ही पृथ्वी तरतले दिग्विधिक ऐसी आपकी मूर्ति का दर्शन करके वे विराजमान हो रहे हैं तो ये अपूर्व लीला है तो यहाँ पर भी बोल कर रहे हैं कि कभी मयूर के सामने नृत्य करते हैं केकी के आगे जो मयूर नृत्य कर रहा है उसकी अनुकृति करते हुए श्री श्याम सुंदर विराजमान होते हैं कभी हंस के समान गमन करते हुए विराजमान होते हैं कवि लता से आश्लिष्ट वृक्ष का अनुकरण करते हुए विराजमान होते हैं ऐसे विदग्ध द्वंद परम चतुर्थ शिव में भी क्रिया कर रहे हैं आगे कह रहे हैं व्याकोशेंदी वर अष्टापद कमल रुचाम हार कांतिया स्वया येम सुर मनिलम शीतलम सेवमान सांदम नव नव रसम प्रोलस केक वृंदम ज्योतिर्द्वंदम मधुर मधुरम प्रेम कंदम चकास्ती बृंदावन में कोई अपूर्व ज्योतिर्द्वंदम ज्योति युगल विराजमान है दो ज्योतियां विराजमान है एक स्वर्ण ज्योति है एक नील ज्योति है ऐसी कोई अपूर्व ज्योति ज्योतिर्द्वंद विराजमान है मधुर मदोर मधुरम परम मधुर हैं प्रेम कंदम चकास्ति और जो प्रेम की कंद माने मूल है प्रेम की जड़ होकर के विराजमान है प्रेम ही जिनकी जड़ है ऐसा एक ज्योति दो ज्योति जो, ज्योतिर्द्वंद चकास्ति माने प्रकाशित हो रहा है ज्योतिर्द्वंदम मधुर मदोर मधुरम मधुर में भी मधुर एक ज्योतिर्द्वंद है जो कि प्रेम कंदम प्रेम ही जिसकी जड़ है ऐसा ज्योतिर्द्वंद प्रकाशित हो रहा है वो ज्योतिर्द्वंद कैसा युगल कैसे हैं? माने श्री मदन मोहन श्री युगल विराज माने वो युगल कैसे हैं व्याकोशी वर और अष्टापद कमल रुचाम हिंदी वर कहते हैं नीला कमल और अष्टापद कहते हैं स्वर्ण रंग का कमल व्याकोश माने खिले हुए व्याकोश माने खिले हुए वर्ण माने नील कमल के समान और अष्टापन माने स्वर्ण कमल के समान अष्टापन माने स्वर्ण तो स्वर्ण कमल और नील कमल इनकी रुचि को धारण करने वाले हार कांतया स्वया मनोहारी अपनी कांति से जो नील कमल और स्वर्ण कमल के समान शोभा को प्रकट कर रही हैं और कैसे हैं यम सुरभिमंडलम शीतलम सेव मान आ श्री यमुना तट कितना सुंदर है ऐसा कहते हुए कालिंदीयम श्री कालिंदी यमुना उनमें उनकी सुरभिमंडलम यमुना की सुगंधित वायु का सेवन करते हुए वृन्वन में मंद सुगंध वायु चल रही है उसका सेवन करते हुए ये ज्योतिर्द्वंद विराजमान हैं। तो यह यम कालिंदी से संबंधित स्वरभिम अनिल सेवन कर रहे हैं श्री वृंदावन में यमुना जी में कमल खिल रहे हैं कमलों की सुगंध वायु में मिल रही है उस वायु का सेवन करते हुए श्री प्रियालाल विराजमान हो रहे हैं तत्वत श्री श्याम सुंदर और प्रिया जी अपना ही रूप श्री वृंदावन को समर्पित जैसे राजा अपनी करजा को अपना धन लुटा देता है प्रजा को सुखी रखने के लिए प्रजा के ऊपर कहीं भी कोई दीनता आई तो जैसे राजा कोष को खोल देता है और प्रजा को कहीं सौभाग्य प्रदान करने के लिए सुविधा प्रदान करने के लिए जैसे वह संपत्ति को बांटता है और प्रजा को धन धान्य से पूर्ण कर देता है इसी प्रकार प्रजा से ही कर वसूल करता है और उस कर को वह सो गुना करके प्रजा को ही लौटा देता है जैसे सूर्य ग्रीष्म ऋतु में जल को ग्रहण करता है और वर्षा ऋतु में सौ गुना करके उसे पृथ्वी को ही लौटा देता है तो इसी प्रकार श्री प्रियालाल अपनी शोभा श्री वृंदावन को अपनी प्रजा को समर्पित कर देते हैं लाल जी के श्रीअंग की नील शोभा वे कमल को प्रदान कर देते हैं नील कमल को प्रिया जी के श्रीअंग की जो स्वर्ण आभा है वह वे अष्टापन कमल को स्वर्ण कमल को कृपा करके प्रदान कर देती हैं। उनके श्रीअंग की जो सुगंध है लाल जी के श्रीअंग की सुगंध और श्री प्रिया जी के श्री अंग की सुगंध उन सुगंध को वे कृपा करके श्री वृंदावन के वायु को समर्पित कर देते हैं तो राजा जैसे अपनी संपत्ति प्रजा को देता है इसी प्रकार श्री प्रिया लाल भी अपनी संपत्ति शिव वृंदावन की प्रजा को समर्पित कर रहे हैं तो सुरम मनेलम शीतलम सेवमानम श्री सूरभी जो है उस को वे प्रदान करते हुए विराजमान है सान्द्रनंदम नवनव रसम लसक के नि और श्री वृंदावन में जो सांद्र आनंदमय नवनव रस प्रकट हो रहा है वृंदावन में जितने भी प्रकृति की श्री वृंदावन की क्रिया हो रही है उन क्रीड़ाओं को प्रोलसत आनंदित होकर के उनका भी सेव मानम सेव मानम पहली पंक्ति में ही है उनका स्वयं सेवन करते हुए ज्योतिर्द्वंदम चकास्ती श्री वृंदावन में ये ज्योतिर्द्वंद दो नील और स्वर्ण ज्योति सुशोभित हो रही हैं तो शांडा नंदम नव नर रसम वृंदावन में नया नया रस है जो सांद्र आनंद को प्रकट करने वाला है तो लसक के लसकम जहां पर विभिन्न प्रकृति में जैसी क्रियाएं हो रही हैं, वैसी क्रियाएं क्रिया है, ये स्वयं भी करते हुए ये युगल मधुर मधुर चकाशी मधुर से मधुर रूप में प्रकट हो रहे हैं दोबारा व्याकोश हिंदी व्याकोश मान खिले हुए हिंदी वर्ग मान नील कमल और अष्टापन मन स्वर्ण उनके कमल तो नील कमल और स्वर्ण कमल इनकी रोचाम इनकी कांति को जो कांति कैसी है हार कांतिया स्वया जो परम मनोहर कांति है उस मनोहर कांति को कहीं प्रकट करते हुए दान करते हुए विराजमान हो रहे हैं खिले हुए नील कमल और स्वर्ण कमल की कांति को श्री वृंदावन को समर्पित करते हुए वृक्षों को समर्पित वृंदावन के कमलों को समर्पित करते हुए विराजमान हो रहे हैं और अपनी श्रीयंग की कांति को कालिंदी की सुंदर सुगंध को कहा कहीं समर्पित करते हुए विराजमान हो रहे हैं और उस वृंदावन की सुगंध में यमुना तट पर यह विचार कर विचरण कर रहे हैं ये सौरभ मंडलम शीतलम शिवमानम वृंदावन की सुगंध का वायु का सेवन करते हुए विराजमान हो रहे हैं शानदानंद मैंने पहले समर्पित किया फिर उसी का सेवन करते हुए विराजमान हो रहे हैं सांदानंदम नवन स्वयं अपने भीतर जो नया नया रस है उस आनंदमय रस तो पुरोलसत केल वृंदम और केल वृंद को वृंदावन को समर्पित किया फिर वृंदावन का दर्शन करके उसी केली का अनुकरण करते हुए विराजमान हो रहे हैं तो जैसे राजा प्रजा से कर लेता है प्रजा को कर देता है फिर प्रजा से कर लेता है इसी प्रकार अपनी शोभा वृंदावन को दे रहे हैं वृंदावन की शोभा को स्वयं ग्रहण करते हुए विराजमान हो रहे हैं ऐसे ज्योतिर्द्वंदम ये नील पीत जो ज्योति है वो मधुर मधुर रूप में विराजमान है अशोक्ति अलंकार का प्रयोग है ज्योतिर्द्वन्दम कहकर के, के प्रिया लाल इनकी शोभा का वर्णन कर रहे हैं कदा मधुर सारे का, मध्यापेत, कर ताल का, के सारिका स्वरसपद मध्याल नर्त केलरीलाधनम विदग्ध मिथुनम तद्भुत मुदेत वृंदावन बिल्कुल वृंदावन शतक की एकदम शैली है वृंदावन शतक में इसी प्रकार से श्री प्रियालाल की महिमा का गायन किया गया है बिल्कुल कोई कोई विषय नहीं है विषय थोड़ा सा परिवर्तन हो गया जहां पर श्री राधिका को विषय बना करके विलास का वर्णन है वहां वृंदावन को विषय बना करके प्रियालाल के विलास का उस वृंदावन की जय हो जहां पर प्रियालाल की यह लीला हो रही है उस श्री राधिका की जय हो जहां श्री राधिका प्रिया जी, लाल जी के साथ में ऐसे क्रिया करते हुए विराजमान है वर्णन वही नुकुंज का है तो श्री वृंदावन शतक और श्री राधा सुधार दिधी दोनों की विषय वस्तु एक है युगल सरकार का विलास वर्णन का कहीं वृंदावन को विषय बना दिया गया और वृंदावन के माध्यम से बिलास का वर्णन किया गया है कहीं युगल के स्वरूप के माध्यम से विलास का वर्णन किया गया वर्णन करना है। बिलास है विलासी है कदा मधुर सारिका सारिका स्वरसद मध्यापिय कभी तो श्री प्रिया जी मधुर सारिका कोई सुंदर सारिका मैना जो है तोता मैना उन मैना को स्वरस पद्य अपने रसमय पद्यों की शिक्षा देते हैं स्वयं श्री प्रिया जी के शिलाल लाल जी के हृदय में जो प्रिया के अपूर्व गुण विराजमान हैं उन गुणों को ही सुंदर पद्य रचना में बिंब के साथ में जोड़ करके जहां कलात्मक रूप में प्रस्तुत करते हैं पहले एक भाव उत्पन्न हुआ भाव उत्पन्न होने के बाद में कहीं कल्पनाई कल्पना के बाद में कहीं बिंब ग्रहण किया बिंब ग्रहण करने के बाद में फिर कहीं उसका प्रस्तुतिकरण किया और वो प्रस्तुतिकरण काव्य के रूप में हुआ तो काव्य के चार पक्ष हो गए एक हो गया भाव पक्ष दूसरा हो गया कल्पना पक्ष तीसरा हो गया बिंब पक्ष चौथा हो गया अभिव्यक्ति या कला पक्ष इन चारों पक्षों को तो भाव पक्ष और पांचवा हो गया एक सिद्धांत या दर्शन पक्ष विचार पक्ष ये पांच काव्य के पक्ष हैं हृदय में श्री लाल जी के हृदय में कोई भाव आया सबसे पहले भाव पक्ष आया भाव के बाद में उस भाव से जुड़ी हुए अनेक अनेक कल्पनाएं आई उन कल्पनाओं को साकार करने के लिए श्याम सुंदर जैसे ढूंढ रहे हैं कि मेरे हृदय में जो भाव आया है इस भाव की समानता कहां है तो कभी किसी लता को देख करके किसी बिंब को देख करके उस बिंब को पकड़ रहे कभी कमल को देख करके कभी भोरे को देख करके कभी मछली को देख करके कभी आ, कोई खिले हुए पुष्प को देख करके अपने हृदय की किसी भावना को पकड़े हैं तो तीसरा जो पक्ष हुआ वो बिंब पक्ष बिंब पक्ष के बाद में फिर उसकी अभिव्यक्ति हुई और अभिव्यक्ति के साथ में एक्सप्रेशन इज आर्ट वही अभिव्यक्ति हुई वही कला पक्ष हो गया और कला पक्ष के साथ में उसके भीतर कहीं ना कहीं कोई विचार पक्ष भी जुड़ा हुआ है और विचार पक्ष है कि सेवा ही सुख है जहा किसी वस्तु से अपने सुख को लेना ये लक्ष्य नहीं है सेवा ही एकमात्र सुख है तो विचार पक्ष और विचार पक्ष के साथ में भाव पक्ष कल्पना पक्ष बिंब पक्ष और अभिव्यक्ति पक्ष ये पांचों जो कला के जो काव्य के अंग हैं उन पांचों काव्यों के अंगों को लेकर के स्वरस पद्यम अध्याप श्री श्याम उस सारिका को अपने द्वारा रचे हुए किसी पद्य की शिक्षा दे रहे हैं बोले अरे सारिका तूने ने किशोर जी के गुणों का गायन किया बड़ा सुंदर गायन किया परंतु आ मैं तुझे सिखाता हूं ये गुण का गायन इस तरह से और कर ऐसा कहकर के श्याम ने अपने पद्मी को उस सारिका को सिखाया माने मध्यान्ह लीला की भावना है मध्यान्हीला में श्री प्रियालाल शयन कर रहे हैं अब प्रियालाल के जागने का समय हो गया मध्यान हो गया है उस समय श्री बृंदा ने नकुंज मंदिर के द्वार के ऊपर सुख और सारिका इन दोनों को विराजमान कर दिया है सारिका और सुख झूठ मूठ में कलह कर रहे हैं सारिका कह रही है कि अरे सुख मेरी स्वामनी ऐसी है शुक कह रहा है अरे सारिका चुप रहे हमारी श्याम सुंदर ऐसे हैं तो शुक्र श्याम सुंदर के गुणों का गायन कर रहे हैं सारिका किशोरी जी के गुणों का, का गायन कर रही हैं दोनों के कलर को सुन करके श्री सोते सोते जागे प्रिया जी की कहीं वर्ण वर्णन हो रहा है कहीं श्याम सुंदर का वर्णन हो रहा है तो दोनों अपने इष्ट का श्रवण करके दोनों के दोनों जागे और दोनों के दोनों जाग करके उस समय श्री किशोरी जो शुक को बुलाती हैं कि हे शुक यहां आओ वो शुक पूर्ण करके परम विनम्र होकर के श्री किशोरी जी के चरणों में आत्मसमर्पण करते हुए सिर झुकाते हुए जो विराजमान होते हैं श्री किशोरी जी सिर पे हाथ रख करके कहती हैं शुक तुम चिरचि भी बनो सारे उतर करके आते हैं श्री श्याम सुंदर के श्री चरणारंद में सार का प्रणाम करती हैं श्री कृष्ण आशीर्वाद देते हुए कहते हैं कि सौभाग्यवती भाव फिर कह रहे हैं कृष्ण कह रहे हैं कि अरे सार का प्रिया जी के गुणों का बड़ा सुंदर वर्णन किया देख ये गुण तो रह गया इसका तो वर्णन नहीं किया इस तरह से गुणों का वर्णन कर तब श्री श्याम सुंदर अपने द्वारा रचे गए जो प्रिया के गुणवाद हैं उनके श्लोकों का स्वरस पद्यम अध्यापय अपने पद्य को कहीं सिखाते हैं शिक्षा देते हैं जहां पर छंद में बधी हुई बाकी की रचना हो उसको कहते हैं पद्य जहां छंद का बंधन नहीं है उसका नाम है गद्य भाव दोनों में है छंदबद्ध होने पर किसी सीमित वर्णों के विन्यास के साथ में कोई वस्तु का वर्णन किया जाए तो वो पद्य कहलाएगा जहां छंद का बंधन नहीं है वो गद्य कहलाएगा तो प्रदाय कर ताल का कभी हाथ की ताली बजाकर बजा करके क्वेशन न कोई मयूर को नृत्य करा रहे हैं ताली बजाते जा रही है सुप्रियालाल और प्रिया ताली बजा करके मयूर को नृत्य करा रहे हैं नृत्य की शिक्षा दे रहे हैं कचित कनक क्वेश्चित तमाल, तमाल लीला धनम किसी तमाल वृक्ष से लपेटते हुए सहारा देते हुए शिव प्रिया जी शिव वृंदावन की शोभा को बढ़ा रही हैं, वृंदावन के बगीचे को सजा रही कभी कनक वल्ली माने सोने की जो लता है उससे तमाल घनम किसी तमाल वृक्ष उसको सजाती हुई विराजमान हो रही हैं ऐसे विदग्ध मिथुन तरत वृंदावन तो है ऐसे विरक्त मधुम मिथुन शिव वृंदावन में सुशोभित हो रहे हैं ऐसे वृंदावन में वृंदावन की शोहा का दर्शन कर रहे हैं वृंदावन बिहार का ही वर्णन है अब कभी रंग सेवा मेरा यह अवसर होगा कि मैं श्री प्रियालाल की रंगमई सेवा करूंगी रंग के द्वारा सेवा करूंगी पत्रालीन ललताम कपोल फल के श्री प्रिया जी के कपोल के ऊपर ललताम माने परम सुंदर पत्रालीन माने कमल पत्र उनकी रचना करूंगी सुप्रिया जी के श्रीमस्तक के ऊपर मरवट जो है वो मरवट कपोल उनके ऊपर कब मैं मरवट की रचना करूंगी पत्राली की रचना करूंगी कपोल फल के तो कपोल फलक की बात हो गई कपोल फलक पर विभिन्न रंगों से लाल पीले हरे केसर इनके जो विभिन्न रंग हैं उन रंगों से कप पत्रावली की चंदन इनके द्वारा पत्रावली की रचना करूंगी और उनमें रंग भरती हुई विराजमान होंगी अब नेत्र मुझे कज्जल फिर कजरोटा लेकर के नैनों में कज्जल आजी कपोल के ऊपर रंगरोटा लेकर के विभिन्न रंगों के पात्र लेकर के उनके द्वारा कपोल पर पत्रावली की रचना फिर नेत्र कज्जलम नैनों में कज्जल का कज्जल को रंगूंगी फिर रंगम बिंब फलाधरे जो आधार है उन अधर के ऊपर पान के रंग को मैं विराजमान करूंगी आधार के ऊपर पान का जो रंग है उसको विराजमान करूंगी तो कपोल पर चंदन इत्यादि के द्वारा रंग नेत्रों में काजल के द्वारा रंग और अधरों पर पान की ललोई का रंग इनको रचना करते हुए और कुछ काश्मीर जाले पनम कश्मीर जा माने केशव काश्मीर देश में उत्पन्न होने वाली केशर उसका लेपन करती हुई मैंने वक्षस्थल जो श्री प्रिया जी ने कंच धारण की रखी है उसके ऊपर के भाग के ऊपर भी सुंदर पत्रावली हार उनकी कस्तूरी के द्वारा उस हार का अंकन करते हुए भुजाओं के ऊपर बाजूवन उनके दोनों ओर चंदन की बूद रख करके कस्तूरी की बूंद रख करके वहां से कस्तूरी का का लेपन करते हुए कस, हाँ ये केशर का लेपन करते तो, केशर का लेपन करते हुए विराजमान कुछ यो वक्षस्थल के ऊपर केशर का लेप करते हुए विराजमान होंगी श्री राधा नव संग तरले पादांगुली पंक्तिशु और चरण की उंगली उन उंगलियों के पंक्तियों में चरण की सभी उंगलियों में कब नख सहित जो अलखतक है अल्ता वो अल्ता नखों के ऊपर लगा करके चरण जो है उनकी जो सीमा है पगथली की सीमा उस पगथली की सीमा पर सुंदर अलखतक अल्ता उनको लगाऊंगी श्री राधे नग संग मारे तरले पादंगुली पंक्तिशु पादंगुली की पंक्तियों में निशंति पुणिया अलख रसम प्रणय पूर्वक अलग रस को लगाती हुई पूर्णा कदा कब मैं पूर्ण होकर के विराजमान होंगी कब वो अवसर होगा कि मैं श्रीप्रिया जी के शिक्षण में अलग लगाते हुए पूर्ण होकर के विराजमान होंगी आगे कह रहे हैं श्री गोवर्धन एक एवं भवता पाणु प्रयत्ना धृता कवि श्री प्रिया जी को श्याम से मिलन के लिए प्रेरित करती हुई सखी कह रही है कि श्याम से कह रही है कि राधे के करवान नंदन तम प्रयांसम आभाषही आपके अतिशय प्रिय के साथ में कब में आभाषाई माने इस तरीके से बात करूंगी श्याम से कब में बातचीत करूंगी कि श्याम सुंदर ज्यादा भाव खाने की जरूरत नहीं है ज्यादा एठ दिखाने की जरूरत नहीं है इस बात का बड़ा एठ दिखा रहे हो कि मैंने गोवर्धन को धारण कर लिया ये ऐठ दिखाने की जरूरत नहीं है। तो कर एवं विष्वहानंदन तब प्रयांसन आभाषे हे नंदिनी कर ही माने कब एवं माने इस प्रकार तब प्रयां आपके प्यारे के साथ में आभाषे मैं ये कहूंगी ऐसा संभाषण करूंगी कैसा संभाषण वही श्याम सुंदर ज्यादा भाव खाने की जरूरत नहीं है कि श्री गोवर्धन एक एवं भवता पाणव प्रयत्ना धृढ़ता कि तुमने अकेले एक हाथ से गोवर्धन को सात दिन तक धारण कर लिया इसका ज्यादा भाव खाने की इसकी ज्यादा ऐच करने की इस बात को लेकर के इसको प्रचारित करने की बहुत ज्यादा आवश्यक नहीं है क्योंकि हमने देख लिया गोवर्धन कोई हल्के फुलके होंगे इसलिए तुम्हारे हाथ के ऊपर आ गए परंतु तुम में कितना दम है इसका हम अनुभव कर सकते हैं कि श्री राधा भर्षमणी हमारी जो स्वामी जी है, है उन श्री स्वामी जी का जो तो चुनमय दिव्य देह है उस दिव्य देह के ऊपर हाइम शैल युगले स्याते हमारी प्रिया के श्रीअंग के ऊपर विराजमान दो अद्भुत जो पर्वत विराजमान हैं, उन पर्वत का दर्शन करके तुम भयभीत हो रहे हो इसलिए गोवर्धन को उठा लिया इसकी ज्यादा की जरूरत नहीं है तुमने को उठा लिया, इसको लेकर के ज़्यादा गर्वित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे प्रिया के श्री अंग के ऊपर विराजमान दो पर्वतों की तनिक सी आभाव को देख करके तुम कांपते हो इसका मतलब है तुम में कोई बल नहीं है कोई हल्की फुल्की चीज उठा ली उसके द्वारा तुम अपने आप को ज्यादा पराक्रमी समझ रहे हो यह ज्यादा मानने की आवश्यकता नहीं है नहीं राधा वर्षमणि राधिका का अंग उनमें शैल के दो पर्वत युगल युगलमन दो पर्वत दृष्टे पिछ्या भयम उनको देखकर के ही तुम भयभीत तो हो कैसे पराक्रमी हो इसे ज्यादा अभिमान मत करो तब गोपेंद्र कुमार मां को नृथा गर्वम ज्यादा गर्व करने की आवश्यकता नहीं है ऐसा परे हासता मैं श्याम सुंदर के साथ में कब हंसी करूंगी करे है तब प्रेसम आहान सही आपके प्रेमी के साथ में प्रेंश माने प्रिय प्रयांश प्रेष्ठ ये तीन डिग्री हैं प्रिय है, है सामान्य कंपरेटिव डिग्री जो होगी वो होगी प्रयांश और सुपरलेटिव जो डिग्री होगी वो होगी तो प्रिय प्रयांश प्रे तीन डिग्री है तो प्रयांश माने अतिशय प्रिय अधिक प्रिय ऐसे हाँ अधिक, अधिक प्रिय कंपरेटिव कंपरेटिव तो हे विश्वास नंदनी तब प्रयांशन सबकी तुलना में सबसे ज्यादा प्रिय हो करके अन्य की तुलना में सबसे ज्यादा प्रिय होकर के जो विराजमान है माने अपनी तुलना में भी ज्यादा प्रिय होकर के विराजमान ये कहने का मतलब है कि माने अपने से भी जो ज़्यादा प्यारे हैं ऐसे श्री श्याम सुंदर के साथ में कब ऐसे संभाषण करूंगी अः श्याम सुंदर की हंसी करती भी कहूंगी कि गोवर्धन को उठा लिया इस बात को लेकर के ज्यादा गर्वित होने की जरूरत नहीं है हमारे स्वामी के आगे, आगे आप कहीं टिकते नहीं हो उनके श्री अंग पर विराजमान पर्वत का स्मरण मात्र करके देखने मात्र से भी आप भयभीत हो जाते हो यह हमने अनुभव कर लिया है बोल रानी रा की जय ऐसे अपनी श्री स्वामी उनकी महिमा का स्थापन कर रही हैं गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय गोपाल जय श्री राधा हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय निताई गौर हरि गौ जय श्राधेश